सुधार वरण रघुबर विमल योदायक फल चारू शिला रामचंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय दुआ संख्या इक्यावन के बाद नव चढ़ी बरत विपुल अंगारा मई प्रकट हूं जलधारा नाना भाति पिताज मारता मार काट धुन बोलही नासी बिस्ता पूरे रुधिर टच हाला बर सही कबहू पल बहुछाला पर सिूर से नियारा सूज नयापन हाथ पसारा कपिय कु माया देखें तब कर मरन बना देखे कौसुख दे कि राम मुस्काने तो भय सभी तो सकल कति जाने।, तो जाने एक बान काटी, बान काटी सब माया दिन दिन कर हर तििर निकाया कृपा दृष्टि कपि भालु विलोक भये प्रबल रणी नोके आय सुंगिराम पही अंग दाद लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई पान सरासन हाथ हाथ चले क्रुद्ध हुई पान सरासन हाथियावर राम चंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय को भाई सब सन्तन की जय अब स्मरण करे लंका में ये दूसरे दिन का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में रावण की ओर से मुक्त उसका युद्ध प्रातःकाल पांडवों का और निशाक्षरों का तैली युद्ध प्रारंभ हुआ और फिर पांडरों ने निशाक्षरों को जब बेहाल कर दिया बहुत उनको पत्थर पत्थर मारे बहुत उनको घायल वायल कर दिया और निशाचर बहुत व्याकुल हो गए तब मेघनाथ अपना रस लेकर के पुलिस के बाहर आया युद्ध करने के लिए और बारों के ऊपर अपने बाण चलाए और बाण मार मार करके बांदरों को घायल कर दिया हर बानर को तर तक बाण मार और बाढ़ों के लगने से वो सब बानर जो घायल हो गए और बाढ़ अवशेष रह गए मरना बाकी रह गया बाकी घायल हो करके अशक्त हो करके मर गया जब देखा कि बान की दशा है तो हनुमान जी को तो क्रोध और उन्होंने बड़ी तेज से उसके ऊपर मेघनाथ के ऊपर आक्रमण किया एक बात भारी पहाड़ पर्वत तो उठा लिया और बेचन से दौड़े और मेघनाथ के ऊपर फेंका तो मेघनाथ तो दरद छोड़कर के भाग खड़ा हुआ लेकिन वो पत्थर रथ के ऊपर पड़ा दरद टूट गया घोड़े मर गए काशी मर गया और मेघनाथ आकाश में उतरे पहुंच गया हनुमान ने उसको ललकारा युद्ध करने के लिए लेकिन मेघनाथ उनसे लड़ने के लिए हनुमान जी से लड़ने के लिए उस सामने उनके निकट नहीं आया बल्कि वहां से जाकर के वो भगवान राम के सामने पहुंचा और वहाँ उसने अपना माया वहाँ दिखाई और उसी का वर्णन करते हैं कि उसने जो वो माया भगवान राम को दिखाई तो शंकर जी कहते हैं कि देखो तो मेघनाथ भी अपनी माया दिखाता है और उनको दिखाता है जो महामाया जो स्वामी हैं उनकी माया का क्या कहना है उसको ये मेघनाथ अपनी माया दिखाता है छोटी से तुच्छ माया उसका क्या उसका सामक उसको ये तो ऐसे ही है जैसे कि कोई सपेरा सांप लेकर के गरुड़ को डरवावे सांप दिखावे गरुड़ जिसका कि शत्र जो है आहार है खाई जाता है वो उसके तो लिए कोई शक्त को की चीज़ नहीं है लेकिन सपेरा समझे कि हमने इसको को डरवा दिया जरूर को ऐसे ही नाथ जो है अपनी माया दिखा करके मनो भगवान को डरवाने की कोशिश करता है अभी कहते हैं कि माया उसने क्या की उसका वर्णन यहाँ कर देते हैं कि माया क्या की की? कहते हैं नव कड़ी बरस विपुल अंगारा आसमान में चढ़ा हुआ से वहां से वो बरस विपुल अंगारा वहां से खुद अंगार बरसा कर आकाश में तो अंगार चलती हुई आज आग, आकाश में बखती हुई दिखाई से ऐसा लगता है ये कह सकते हैं आकाश निकल करके आकाश में ही वो स्थित है वहां पर और वहीं से वो ये इस प्रकार से अग्नि की बरसा कर रहा है दूसरा ऐसा ही लगता है कि वो एक रथ तो इस प्रकार से टूट गया था रस्तभ्रस्त हो गया था दूसरे रथ के ऊपर चढ़ करके वो आकाश में गया और वहां से त्रेस प्रकाश वो बरखा करने लगा बाकी आगे चल करके देखेंगे तो ऐसा है कि मेघनाथ के पास फिर एक दूसरा रस दिखाई देता है तो इसके माने है रथ को तो बीच में दूसरा रस उसके पास आ जाता है एक रस टूट जाता है तो दूसरा रथ आ भी जाता है तो इससे पता चलता है कि मेघनाथ को दूसरा रस प्राप्त हो गया आकाश में गया और वहां से फिर वो अंगार की वर्षा करता है और वहीं से प्रकट हो नहीं चले और उसने माया ये की कि जमीन से भी पानी की खराब निकलने लगी तो नीचे पानी खूब दबाला भरने लगा और धारा बहने लगी जिसमें कि बानर जाए तो बह जाए और ऊपर आकाश में आग, आग, आग बरसने लगी तो आग बरसने का ये उपाय कि जिससे कि बानर अगर ऊपर जाए पांच जमीन छोड़ करके तो वहां आग में जलने लगे ऊपर जाए तो आग में जले नीचे घूमते रहे तो पानी में बहें तो दोनों प्रकार से पानरों की मृत्यु हो और बान्लों को डर लगे कि कहीं भी हम जाएंगे तो बचेंगे नहीं तो ये माया उसने और इसके बाद दूसरी माया उसने क्या रची नाना भात पिताच पिताची मारो काटो तन बोलही नाची पिताज पिशाया उत्पन्न करती और वे तो उसमें में, इधर उधर जो दौड़ने लगी और वे चिल्लाती है पकड़ो पकड़ो मारो मारो काटो, काटो काटो इस प्रकार से चिल्लाती बोने युद्ध का भीषण रूप उत्पन्न कर दिया ये पिसाद पिछाकिया राक्षसों भी से भीन जात के प्राणी है पिसाकिया राक्षस राक्षसों से असुर राक्षसों से कुछ श्रेष्ठ असुर श्रेष्ठ है गबड़े है। लेकिन जो है उनसे भी अधम कोटि के और उनसे भी अधम कोट के पिसाच है ये पिशाच जो है ये है रक्त मांस आदि के आहारी ये सिर के खपरों में सिर को पर आते हैं खुफरी का खपर, और उसमें भरते हैं मांस और फिर मांस पीते हैं शमशान भूम में रहते हैं माने बहुत अकवित्र प्राणी है मांस भक्षण और और ये है रक्त पान इत्यादि का कार्य करते हैं और शमशान खून में रहते हैं और युद्ध है इनको प्रिय है युद्ध जब होता है तो इनको बहुत प्रसन्नता होती है युद्ध देखकर करके ऐसा लगता है युद्ध होगा तो बहुत खून बहेगा बहुत खून मांस मिलेगा ऐसे समझ करके बहुत प्रसन्न होता है तो कहते हैं नाना भाज पिता पिसाची मारू काट तुम तो भूल नहीं नाची नाच रहे मैंने प्रबंध है खुद नाच रहे है और बिस्टा फूए रुझिर कचहाड़ा बरसई मैने ये नाच जो है वो वर्षा करता है बिस्टा की वर्षा कर देता है मल की और पुए फूए मैने मवाद उसकी मवाद की जो है वो वर्षा कर, कर देता है रुधिर की वर्षा कर देता है कच्छ में बाल और हाड़ हड्डियां हड्डियां बाल ये सब अपवित्र वस्तुएं जितनी है उनकी वर्षा करता है तो ये जो पवित्र लोग होंगे जो दैवी संपत्ति के लोग होंगे उनके ऊपर खून गिरे तो उनको बड़ी घड़ा लगेगी और बड़ दुख उनको होगा मांसादी गिरे तो उनको ऊपर दुख लगेगा बाल किसी के कटे हुए बाल ऊपर गिरे आ करके तो अपवित्रता लगेगी हड्डियां छू जाए किसी को तो वैसे ही उसको नहाना पड़ता पवित्र हो जाता है अगर तो उसकी ऊपर हड्डियों की बरसा तो उसे बड़ी पीड़ा होगी तो इस प्रकाश से ये सब बर्ता होती है तो इसके कारण बहुत बानर त्याग बहुत दुखी होते हैं रुद्र के कटिहाड़ा बरसाई और कबहों को उपल बहुत तो छारा और कभी कभी वो पत्थर भी ऊपर से बरता देता है पत्थर गिरने लगते है छारा है उसके बाद राख जो ऊपर से वो भी बरता देता है ये सब माया कृष्णा है उसके द्वारा इस प्रकार के ये सब स्थिति हो गई <coughs> और बर्ष धूल कीने से अंधेरा और फिर उसने धूल की वर्षा कर दी कितनी धूल की वर्षा कर दी कि उसके कारण अंधेरा हो गया अब दिखाई भी नहीं देता सूर्य ने अपना हाथ पसारा अब ये बता दिए कितना अंधेरा हो गया कितना अंधेरा हो गया कि अपना हाथ भी फैलाया अपना हाथ ही अपनी आंसों नहीं दिखाई देता दिखा धूल दिखा की तो ही गया ऐसा अंधेरा छा गया मतलब वहां पर कहीं धूल गिर रही है कि राग गिर रही कि पत्थर गिर रहे हैं कि खून गिर रहा ये सब दशा हो गई और उसको देख करके उस दशा में सब क्या व्याकुल हो गए महारूद सब व्याकुल हो गए ऐसा भयंकर युद्ध तो मेघनाथ ने करना शुरू किया कपिया कुल्ला ने माया देखे मानव लोगों ने ये माया देखी तो वो व्याकुल सब कर मरण बना ये ही देखे बांधव में सोचता अब सकते सब मरे अब बच नहीं सकते मेघनाथ ने जो इस प्रकार से युद्ध किया है और ये इसके ने इस है तो कौन जा सकता अब कौन बता सकता है उनको मरे इस प्रकार से निराश हो गए और अपने प्राणों का भय उनको लगने लगा गौतुक देख राम नमस्काने भगवान राम ने देखा ये कौतुक भगवान राम को ही लगा देखो मेघनाथ कैसे खेल कर रहा है माया रचि तो इनको जैसे कि कोई जादू का को खेल हैं, तो छोटे बच्चे तो देख करके डर जाते हैं जादू में को कोई भयंकर बात देख करके दे। लेकिन बड़े सयाने लोग जाते हैं जो बच्चों को खेल दिखाने जाते हैं वो देखते हैं कि जिसको कहा तो जादूगर ऐसी कैसी बातें करके दिखा देता है वो बड़ा जानता है कि होता नहीं है ये केवल दिखाता है अपने जादू से और देख करके उसको जो है उसको कौतुक मनोरंजन की बात समझता है लेकिन छोटे बच्चे उसे सब समझ लेते हैं और डरते हैं रोने छिल्लाने भी लगते हैं उसको देख बस यही दशा हो जाती है यहाँ पर जो है ये पानर लोग हैं वो तो मेघनाथ की माया को देख करके भयभीत हो जाते हैं और लगता है कि प्राण बचेंगे नहीं लेकिन भगवान राम के लिए खेत तमाशा दिखाई देता जादूगर के जादू जैसा कि मेघनाथ ने इतना सब इस आकार से दशा कर दी इन सबकी अंधेरा कर दिया यही सब फैला दी उसने भगवान ने देखा तो वो तो जैसा कि पहले बताया गया था कि वो तो सब या प्रबल माया बस शिव ग्रंथ पर छोड़ भगवान की तो माया इतनी विशाल है सारी सृष्टि उनकी माया रखना तो उनके भगवान के लिए कोई बड़ी भारी माया नहीं है तो उन्होंने फिर क्या क्या कौतु देख राम मुस्काने भय सभी तो सकल कप जाने भगवान ने विचार किया कि देखो इसके मेघनाथ की माया देख के सब बांदर चल गए हैं याकुल हो रहे हैं तो इनकी इनकी बांदरों की तातुलता को दूर करना चाहिए उनकी रक्षा करना चाहिए ऐसे सोच करके भगवान आगे क्या करते हैं ये माया जो है उसको जैसा कल बता रहे थे कि माया के मैंने कपट है नहीं लेकिन दिखाई दे देल प्रबंध या जैसे भ्रांति जैसे रस्सी के स्थान पर सब दिखाई देने लगे तो भ्रांति ये भी माया ही का उदाहरण इस प्रकार से मृग मरीचि का मृस्थल में पानी है नहीं लेकिन पानी दिखाई देने लगे ये सब ये जो है ये है इनको एक शब्द में ये सब इतनी भ्रांतियां हैं इनको सबको माया कहते हैं ये जगत में क्या है लेकिन सत्य लगता है ये विषय दुखदायी हैं लेकिन सुखदायी लगते हैं ये संसार की जितनी की जो है सुंदरता आकर्षण ये सब माया में है इनमें कुछ सत्य नहीं है वास्तव में परमात्मा एकमात्र सत्यवस्तु है वही नित्य है उसका बोध न होना उसके स्थान पर यही सब सत्य समझना माया है तो इसलिए ये माया भी कहीं माया तो जो है बड़ी प्रिय लगती है अनुकूल दिखाई देती है कहीं माया जो है प्रतिकूल दिखाई देती है दोनों प्रकार की माया है यहां मेघनाथ तो ऐसी माया रसता है जो दुखी कर देता है इन लोगों को मैंने प्रतिकूल माया रस देता है भयंकर माया रस देता है तो, तो पादड़ों के लिए वो दुखदायी बन जाती है उनके लिए प्राणों का उत्पन्न हो जाता है लेकिन भगवान के लिए ये माया चाहे संसार की माया चाहे सुखदाई हो चाहे दुखदाई हो ये खेल मात्र का मात्र है इसमें सब कुछ अब भगवान जो युद्ध करते हैं युद्ध क्षेत्र में है लीला कर रहे हैं तो इनके दो पक्ष हैं एक तो स्वयं पर ब्रम नहीं है और दूसरी ओर वे मानवीय रूप धारण किए हैं तो मानवीय लीला भी कर रहे हैं तो युद्ध जो होता है उसमें मानवीय लीला भी है भगवान और दूसरी ओर वो भगवान है इसलिए उनकी भगवत्ता भी है दोनों बातें तो भगवान जब अपने भगवान राम अपने भगवत स्वरूप से उनका वर्णन किया जाता है तब उनको इसकी सब माया जितनी है मेघनाथ की वो सब मेघनाथ की माया तुच्छ दिखाई देती है भगवान को लेकिन उसके बाद फिर भगवान अपनी माया भी करते हैं भगवान की माया उसके बाद देखना पहले तो भगवान ने उसकी सब माया काट एक बान एक बान काटी सब माया जिन कर हरते मेरे निकाया भगवान ने एक बाढ़ से ही उसकी समाया समाप्त कर दी भगवान ने एक बाढ़ मारा तो उस बाढ़ के लगने से उस जितनी भी उसने अंधेरा कर रखा था वो मिट गया जितने की खून पीन की बरखा हो रही थी वो संबंध हो गई पत्थरों की बरखा हो रही थी वो संबंध हो गई जितना भय चारों तरफ उत्पन्न हो गया तो समाप्त हो गया हो गया सब साफ हो गया कहीं कुछ नहीं अब बारह लोग ऐसे देख करके सपर्थ कहते हैं जिम जिम जिनकर हर तिमिर निकाया जैसे अंधकार जो मिट गया जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधेरा मिट गया ऐसे सब ये सब माया इसकी मेघनाथ सब माया मिट गई और सत्तर उजेला सांस हो गया और बानर लोग भी स्वस्थ उनको डर जाता रहा पत्थर की वर्षा दूर की वर्षा खत्म हो गई अब बानर लोग भयभीत थे जो उनके ऊपर भगवान ने अपनी कृपा दृष्टाली जिससे इनको मारा भी था उसने मेघनाथ ने बानवों को मार मार बाढ़ घायल कर दिया था तो भगवान ने उनको सबको स्वस्थ किया तो कृपा दृष्टि कति भालु बिलो के भगवान श्री राम जी ने सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टा और जब देखा उनको भालुओं को तो भय प्रबल रह ना ना रोके तब फिर वे जो है उनको सश्वस्त हो गए भय प्रबल विशेष बल उनमें सब में आ गया प्रबल माने बल तो रहे और प्रबल माने प्रकाश बलवाना इन सब भालुओं को बड़ी शक्ति आ गई थे और रही रोके अब बस इन्होंने जहाँ शक्ति आ गई बनो के तो इन्होंने आक्रमण करना शास्त्रों को शुरू कर दिया और उनसे युद्ध करने लगे अब देखो ये जो ये सामने सब, सब हार गए थे घायल हो गए थे ये सब भगवान ने उनको सबको कर दिया प्रता कतार निशाचरों से रखने लगे एक बात तो बार बार के इस प्रकार से अपने अंतर में देवी सम्पत्ति आश्री सम्पत्ति का एक दूसरे के आक्रमण होता रहता है परिस्थितियों के और वार्थनाओं की प्रबलता के कभी, कभी जो है दैवी संपत्ति की प्रबलता हो जाती, कभी हो जाती थी थी। है, है कभी आसुरी संपत्ति की प्रबलता हो जाती है एक समान स्थित नहीं रहती एक और तो ये वासनाएं उत्पन्न होती रहती हैं कभी सत्यगुणी हुए, वासना उत्पन्न हो गई तो दैवी संपत्ति बढ़ गई कभी रजोगुणी तमोगुणी वासनाएं बढ़ गई व्यक्ति की उनकी प्रबलता हो गई उनका चक्र चलता रहता अपने भीतर भीतर उनकी प्रबलता हो गई तो जितनी आखरी सम्पत्ति है ये साक्षर जो है वो हमारे अंदर बैठे हुए वो शक्तिशाली हो गए दैवी संपत्ति घट गई दूसरी और बाहि जगत में जब जिसको में व्यवहार करते हैं उस जगत को देखते हैं तब कहीं अनुकूल स्थिति प्राप्त हुई तब तो फिर है कि दैवी संपत्ति घट गई और आसली संपत्ति घट गई असल दुर्बल हो गए और कहीं कहीं प्रतिकूल स्थिति आ गई ये संसार का ये विषय और संसार की सत्यता ये सब दिखाई देने लगी या कहीं कोई समस्याएं परिस्थितियों में पैदा हो गई तो वो व्यक्तियों को प्याक करने लगती है तो दैवी संपत्ति उसकी जगह घट गई आत्मिक संपत्ति बढ़ गई इस प्रकार से जो वो दोनों तरफ से अपनी आंतरिक वासनाओं के कारण भी परिवर्तन आता रहता है और बाई परिस्थितियां से तो बदलती रहती है हर कोई देश का सभी समान नहीं रहती हैं, तो जैसी परिस्थितियां आती हैं उसी प्रकार से आंतरिक स्थिति भी बदलती रहती है कभी व्यक्ति अपने आप को प्रसन्न पाता है अपने मीटर और कभी दुखी होने लगता है जो प्रसन्नता प्राप्त हुई तो माने के दैवी संपत्ति बढ़ जब जो खाद आने लगे पीड़ा हुई क्लेशादि उत्पन्न होने लगे मरे आंखी संपत्ति बढ़ गई ये सब अपने भीतर चलता रहता है और ये है कि जब देखते हैं कि जो भक्त लोग हैं भगवान के शरण में गए हैं भगवान का ध्यान भजन पूजन करते हैं तो भगवान की उमदी पर कृपा भी होती है तो विपरीत परिस्थितियां आती हैं उस समय भी भगवान रक्षा कर लेते हैं अगर, अगर किसी व्यक्ति के मन में भगवान का स्मरण आवे और उसको लगे अरे जिन बातों को लेकर के हम इतने व्याकुल हो रहे हैं इनका कोई मात्र ही नहीं यदि तो सम माया मात्र सभी समाप्त हो जाना है कोई टिकने वाली वस्तुएं छोड़ गई ऐसे ही जैसे ध्यान आया माया खत्म हो माया खत्म होगी तो माया कारण जो दुख है वो भी खत्म हो गया तो इस प्रकार से ये घटनाएं घटती रहती हैं अपने अंदर अध्यात्म का प्रभाव किस प्रकार से जीवन में होता है और तो कैसे दुखों से निवृत्ति होती है उसका ये वर्णन यहाँ भगवान तो किस प्रकार से कर हैं कृपा तो दृष्टि कपि भालू विलो के भय प्रबल रण न रोगे अब इसके कहते हैं कि आय सुद कपि अंग दाद कपिथात ये सब जब हो गया तब देखो हनु लक्ष्मण जी वहीं थे भगवान श्री राम जी के पास थे और जब लक्ष्मण ने देखा कि मेघनाथ इतनी माया थी और इस संतानवरों को जाकुल कर दिया वो युद्ध कर रहा है आगे फिर कुछ करेगा वो फिर युद्ध से करना पड़ेगा तो भगवान को इसकी मेघनाथ की माया को निवारण करने के लिए अपना बाढ़ चलाना तो लक्ष्मण जी को यह अच्छा नहीं लगा उनको ये लगा जब तक हम हैं तो हमें युद्ध करना चाहिए भगवान राम को क्या जरूरत थी कि इसमें धनुनुष चलावे, प्राण चलावे, तो फिर लक्ष्मण जी ने कहा भगवान आप रहने दोष तो डलने के लिए युद्ध करने के लिए हमको आदेश तो हमें से लड़ाई तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम से आयुष मांगी राम लक्ष्मण जी ने भगवान राम से आज्ञा मांगी कि अगर आपकी आज्ञा हो तो इसलिए हम युद्ध करें लक्ष्मण जी की एक बात यह है कि वो भगवान श्री राम जी के साथ हैं बराबर लक्ष्मण जी भगवान राम साथ रहते हैं एक तो वो भगवान की रक्षा करते रहते हैं शारीरिक रक्षा भी जैसे मन में जहां कहीं राम भगवान राम रात्र में सो रहे हैं तो लक्ष्मण जी धनुष्माण दिए हुए जाग रहे हैं पहरा दे रहे हैं तो एक तो सेवा कार्य उनका इस प्रकार तो से उनकी रक्षा करने के लिए पहरा देने का काम और दूसरा काम ये कि अगर कोई भगवान श्री राम जी के पास आता है और भगवान की वंदना करता है उनसे प्रेम भाव रखता है तो लक्ष्मण जी को पसंद है कुछ बात नहीं है, ही है लेकिन अगर भगवान को कुछ कहने लगे कुछ वचन बोलने लगे तो फिर लक्ष्मण जी को सहन नहीं होता पर लक्ष्मण जी भगवान राम की तरफ से उससे जो है लड़ने को तैयार हो जाते हैं चाहे वाक युद्ध हो चाहे धनुष पारण युद्ध हो कोई भी हो भगवान की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी आगे आते हैं ये लक्ष्मण जी का स्वभाव बराबर है वही कार्य करते रहते हैं तो इसी इस समय भी अंब एकनाथ ने भगवान राम को पराक्रमण कर दिया तो तरह लक्ष्मण जी तरह आने गया भगवान की रक्षा करने के लिए और उनको युद्ध में अभी सम्मिलित नहीं होने देना चाहिए ऐसे सोच करके हम लक्ष्मण जी स्वयं मृत्यु के लिए तैयार हुए और आज्ञा मानी तो जब आज्ञा मानते हैं और भगवान आज्ञा देते हैं तभी लक्ष्मण जी युद्ध भी करते हैं यह भी बात कहीं कहीं इस प्रकार की बात आई जैसे धनुष तोड़ने, तोड़ने की बात जनकपुरी में आई धनुष तोड़ने की बात तो राजाओं से नहीं टूटा तो जनक जी ने कुछ अनुचित बातें कह दी तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और भगवान राम से कहने लगे आपकी क्या हो तो अभी हम तोड़ फोड़ घर दें कौल लेकर के हम दौड़ें तो पृथ्वी भर में उसके ऊपर लेकर के हम दौड़ जाएं तोड़ों छत्र गंड जो तत्प्रतापवलनाथ कहो तो छत्र गंड के समान जैसे कुकुर गुस्ता तोड़ किया जाए ऐसे कहो कि तोड़ दें धनुष में किसी ताकत ऐसे करके लक्ष्मण जी बोले भगवान से तो भगवान ने मना कर दिया रघुपथ लक्ष्मण सैन्य निवारे उनको इशारा करके उनको मना कर दिया कि नहीं नहीं तुम्हें तो यह नहीं करना जब नहीं करना तो लक्ष्मण जी भी चुनते लगे उन्होंने उस प्रकार तो कुछ नहीं किया परशुराम ने जब भगवान श्रीराम जी से आकर के बहुत क्रोध किया उनको डांटा फटकारा तब लक्ष्मण जी बीच बीच में परशुराम जी से जो वो हो उनको भी उनका उपहास करने लगे निंदा करने लगे या उनको रोकने लगे बीच में उनके आड़े आ गए बहुत ज्यादा लक्ष्मण बोलते चले गए तब भगवान ने बीच बीच में उनको रोका भी जब रोका तब लक्ष्मण जी थोड़ा चुप इस प्रकार चलता है कि जब लक्ष्मण जी तभी कुछ इस प्रकार का कार्य करते हैं जब देखते हैं कि भगवान राम के ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण हो रहा है चाहे उनके उनके गौरव के ऊपर आक्रमण किया जा रहा हो सम्मान के ऊपर आक्रमण किया जा रहा हो और चाहे लोक वाला गोदी तत्व से आक्रमण कर रहा हो तो लक्ष्मण जी आगे आकर के लड़ने को तो तैयार हो जाता है दूसरी बात यह कि रावण की तरफ से प्रधान तो है और नंबर दो जो है वो हो इधर भगवान राम की सेना में प्रधान है, है भगवान राम और उसके बाद नंबर दो है लक्ष्मण तो योद्वाओं में जो युद्ध होता है वो बराबर वाले से होता है इसलिए भगवान राम को युद्ध करना चाहिए तो युद्ध करें रामण से वो तो ठीक है लेकिन अब मेघराज से भगवान राम लड़े तो ये ठीक नहीं लगा रहे लक्ष्मण जी को उनको लगा इसके लिए तो हम ठीक बैठते हमारी इसकी बराबरी है हमारा इससे युद्ध होना चाहिए और जितने और दूसरे योद्वा हैं सेनापति हैं उनसे लड़ने के लिए फिर हनुमान है अंगद हैं नल नीलादि हैं ये सब उनसे लड़ेंगे और उनको मारेंगे भी उनसे विजय प्राप्त करेंगे तो युद्ध नीति भी इस प्रकार की इस तो नीति को ध्यान में रख करके सब लक्ष्मण जी भगवान राम से आज्ञा मांगते हैं आयुष मांग राम और भगवान ने आज्ञा अगर दे दी तो क्या किया अंगदाद का विशास लक्ष्मण चले उनके अंगर इत्यादि उनके साथ भी होकर चले तो मुख्य तो लक्ष्मण जी का युद्ध होता है मेघनाथ से आगे चल करके लेकिन उनके साथ में अंगद हनुमान इत्यादि और दूसरे लोग भी रहते हैं नलनी लाद जितने भी और उसके बाद से है तो सहायक होते हैं अकेले युद्ध तो नहीं करते हैं और लोग भी करते हैं तो भी चले तो लक्ष्मण चले क्रुद्ध तो हो बाढ़ हाथ धनुष संभाला उन्होंने चोरी चढ़ाई बाढ़ चढ़ाए और उससे मेघनाथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़े और क्रुद्ध होने के उत्साहित होकर के युद्ध करने का संकल्प लेकर के युद्ध का उत्साह लेकर के फिर आगे बढ़े और प्रारम्भ होता उनका युद्ध तो आप देखते हैं कि इस समय आप देखते हैं कि स्वयं लक्ष्मण जी का और मेघनाथ का युद्ध होता है ये दूसरे दिन के युद्ध में और फिर मेघनाथ जब वो हो जब हारने लगता है तो लक्ष्मण जी को शक्ति मारता है जिससे लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं छत जनयन और बाला निब तन कलाला कैलाहा सानन सुबत पठाए नाना यस्त्र शस्त्र गि धाये भूधर नख बिट पायुधारी धाये कति जय राम पुकारी तेरे सकल जोरी सन जोरी उत नहीं थोरी लातन काटें। कप जय शील मारे मारु मारु धर धर उधर मारू, मारू, मारू। शीस तोर गई बुजाओ पारू रे रही न खंडा धामक चंडा दे कई कौतुक नग सुर ग्रंदा कदू तो विस्मय कदू अन रुद्र गाड़ी भरी भरी जम्यू ऊपर धूर उड़ाए जनुंगार मृतक धूम रहे रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भय सब संतन की जय अब लक्ष्मण युद्ध करने चलते हैं तो लक्ष्मण जी के शोभा का वर्णन करते हैं लक्ष्मण जी कैसे दिखाई दे रहे हैं अब उनको ध्यान से देते छतज नयन उर् बाह विशाला अब उनके बड़े बड़े नेत्र हैं छाती भी बड़ी है पूजाएं भी लंबी लंबी हैं अब इस समय वीरवेश में लक्ष्मण जी हैं इसलिए ये सब उनके जो शरीर उसी प्रकार से सुस्थ शरीर ऐसा उनका दिखाई दे रहा है और रंग कैसा है हिम गिर निभ जैसे कि पर्वत हो और जिस पर बर्फ सही हो बर्फ से आच्छादित कोई पर्वत हो सफेद तो वैसा ही उनका शरीर है तो पर्वत के समान भी है श्वेत वर्ण के भी, लेकिन तन कछु एक, एक लाला है थोड़ा थोड़ा शरीर में लालिमा गौर वर्ण और उसमें लालिमा है ऐसे लक्ष्मण तो रूप इस प्रकार का है और अरुण तो वैसे शरीर में लालिमा रक्त होता है तो शरीर गोरा गोरा शरीर भी लाल दिखाई देता है और वैसे समय लक्ष्मण जी क्रोध में है तो क्रोध में भी आंखें भी लाल हो जाती हैं चेहरा भी लाल हो जाता है तो लालिमा स्ट से भी आ जाती है युद्ध के समय विशेष रूप से उठ शरीर लाल दिखने लगा गौरव से भी लाल दिखने लगा तो लक्ष्मण जी इस प्रकार के जो उनका स्मरण रखें ऐसे लक्ष्मण जी हैं उनसे युद्ध कर रहे हैं मेघनाथ युद्ध करने जाते हैं तो जब लक्ष्मण जी चले युद्ध करने के लिए मेघनाथ से तो रावण को भी पता लगा कि मेघनाथ लक्ष्मण जी का युद्ध होने जा रहा है तो रावण को जब सूचना इस बात की मिली तो उसने क्या किया यहां तो में सुभट पठाये तो मेघनाथ की सहायता करने के लिए तो रावण सुभट मान परी मान विशेष योद्वा जो उसके चुने हुए उनको सतोष की सहायता के लिए मेघनाथ को पास। ब्राह्मण की सोचता है कि मेघनाथ को हरना नहीं चाहेंगे मेघनाथ के साथ सहायक कितने रहे? शक्तिशाली जो तो हारे नहीं इसलिए मोर्चाबंदी मजबूत करने के लिए उसने शक्तिशाली योद्वाओं को भेज दिया नाना अस्त्र शस्त्र गई धाए और वे अस्त्रशस्त्र भी देकर के चले अनुष्पाण भी लेकर चले बारावर्षीय इत्याज भी लेकर के चले ये सब अस्त्र शस्त्र जो तो है पुष्प ऐसे होते हैं जो फेंक करके मारे जाते हैं जिसे बाढ़ा दिए और कुछ हाथ में लिए लिए दूसरे चीज तलवार है तो फेंकी नहीं जाती हाथ में लिए पकड़े रहते हैं उसी से लड़ते हैं मारते हैं तो एक अस्त्र का है एक शस्त्र का <स्थाँगा> है तो ये दोनों जो है ऐसे करके लिए हुए ये सबके सब आशा दो अस्त्र सत्र सुसज्जित वैसे बड़े शक्तिशाली और बीर ऐसे लोगों को रावण ने मेघनाथ की करने के लिए दिया पर इनके लक्ष्मण जी के साथ में हनुमान इत्यादि अंगदारी आए हुए हैं ये भी इनके साथ में विश्व योद्धा है तो ये और तो वो हो मेघनाथ लक्ष्मण जी का युद्ध होता है फिर और जो रावण के भेजे हुए युद्धा हैं उनके साथ ये हनुमान जी तैयारी का अंगद आदि का इनका युद्ध होता है तो ऐसे देखने युद्ध क्षेत्र है और दोनों तरफ जो है किस प्रकार से किसका किसके का युद्ध होता है ये चित्र अपने सामने रखें एक ऐसे करके अपने अंतरतं में भी देखें तो कुछ तो आश्री प्रवृत्तियां छोटी छोटी तो वो तो थोड़े भगवान नाम नामचक करने से भी और थोड़ी साधना पूजा उजा करने से भी वो दूर हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं मारे जाते हैं लेकिन जहां बड़े शक्तिशाली वृत्तियां हमारी समोपूमी वृत्तियां हैं जैसे काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर राज द्वेशल प्रपंच पाखंड इत्यादि ये शक्तिशाली प्रवृत्तियां उन्हीं के नाम गिनाए जाते हैं तो ये शक्तिशाली वृत्तियों के लिए इनको दूर करने के लिए जब हम भगवान शंकर जी की उपासना करें ब्रह्मा जी की करें विष्णु भगवान की करें ऐसे बड़े देवताओं की जब हम उनकी आराधना करें तब जो है वो नष्ट होंगे उनकी कृपा से ये सब प्रवृत्तियां समाप्त होती और अंतिम जो है वो जीव के साथ जो समस्या है वो अविद्या की है मोह की उसका विनाश भगवान ही कर सकते इसलिए मोह का विनाश करने